रासकर वरम रासे च वंदे रास विनोदिनम दिन हम श्री गुरुश्रीयुत्प्री गुरून वैष्णवांस श्रीपं साग्र जा सह गण रघुनाथ सजीव सावधत श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा कृष्ण पद गणलिता श्री विशाखाता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 धिपति रसनायक रास रस, रस, रस विनायक रस मोहन रस ललित रस धीर रस गंभीर रस साहसी रसवासी रस विलासी रसो में रसो वै सहा श्री राधारमण देव की सीम कृपा हम सभी भक्त गण श्रोता गण श्री विश्वमा चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा विरचित श्री गुरुदेवाष्टकम का पाठ कर रहे हैं श्री गुरुदेवाष्टकम के तृतीय श्लोक की व्याख्या चल रही है श्लोक है श्रीवे श्री विग्रहाराधन नि्यना श्रृंगारतन मजनाद्यौ युक्त भक्ता सेयुजत वंदे गुरुश्रीचरणारिंदम वंदे गुरु श्री चरणार विदम वंदे गुरु श्री चरणार विद गुरु कौन है गुरु का गुण बताया कि यह गुरु जो है वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हमेशा नित्य रूप से लगे हुए रहते हैं सेवा के अंदर ही हमेशा नित्य नाना नित्य का मतलब है कि कभी सेवा छूटती नहीं है प्रति क्षण उनके द्वारा सेवा ठाकुर जी के प्रति चलती रहती है यह सेवा कैसे करते हैं बोले तन मंदिर मार्जनाद्य पहले ठाकुर जी के अन्यान में जितने भी वेश आदि श्रृंगार है उन सब के अंदर भी उनकी सेवा चलती है एवं उनकी सेवा उस मंदिर के संस्कार को करके चलती है, उसकी सफाई उसका मार्जन करके चलती है स्वयं तो करते ही हैं, परंतु में अपने जितने भी अनुयायी भक्त हैं उनसे भी श्री मंदिर की सेवा करवाते हैं उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हम भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हमारे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं देखिए कल इस विषय पर चर्चा रही कि जो अर्चन होता है वह दो प्रकार का होता है एक होता है बाह्य अर्चन मतलब शरीर के द्वारा पूजा दूसरा होता है मन से अर्चन मानसी पूजा शरीर के संग अगर हमने पूजा करी तो कई बार ऐसा होता है कि मन तो हमारा रहता भी नहीं है यहां पर मन तो संसार में सब जगह पे भटकता है एक तो वह क्या है कि सेवा दो प्रकार से कही गई है एक है क्रियात्मक और दूसरी है भावात्मक क्रियात्मक का अर्थ है कि शरीर के द्वारा करी गई भावात्मक का मतलब है कि उसके अंदर भाव भी मिल गया एक है जो नौकर के द्वारा करी गई एक है जो अपने ही किसी प्रेमी के द्वारा करी गई नौकर का दिमाग उसे क्या सैलरी मिलने वाली है उस पर लगा रहेगा और किसी पे नहीं लगेगा परंतु जो भावात्मक में जिससे प्रेमी है ना उसका भाव हमेशा अपने प्रियतम पे लगा हुआ होता है तो यह जो सेवा है और यह सेवा में भी अर्चन जो हमारे श्री गुरुदेव के द्वारा करा जाता है तो इसे समझने का थोड़ा सा प्रयत्न यहां पर करने की आवश्यकता है कि यह जो अर्चन है यह भावात्मक कैसे हो क्रियात्मक तो हम जरूर कुछ ना कुछ विधियां शास्त्रों के अंदर बता रखी हैं उन सब विधियों का पालन करके करते ही हैं परंतु हमारे जीवन के अंदर भावात्मक जो अर्चन है वह कैसे आए पूजा कर रहे हैं तो उसमें भाव कैसे विद्यमान हुआ तो देखो शास्त्रों के अंदर तो बताया हुआ है कि जो भाव हैं वह अन्य अन्य बहुत तरीके के होते हैं मुख्यतः यह जो पांच तरीके के कहे गए हैं और उन पांच तरीकों के भावों के अंदर कहा गया है एक दास्य का भाव होता है एक उसके बाद सख्य का भाव होता है हा एकांत भाव को भी कई जगह पर भाव माना जाता है इसके बाद वात्सल्य का भाव होता है और उन सबसे बड़ा है माधुर्य का भाव इसे ऐसा भी समझ सकते हैं एकाकी भाव में आ, महादेव विराजित है दास्य भाव के अंदर हनुमान आदि का प्रवेश है ब्रह्मा का प्रवेश है परंतु जहां सखा भाव की चर्चा आती है तो वहां पर भगवान के अर्जुन भी सखा हैं, सुदामा भी सखा हैं, मधुमंगल श्री भी सखा हैं, उनके भावों की चर्चा है फिर वात्सल्य की चर्चा आई और उस वात्सल्य की चर्चा में यशोदा जी का भी एक भाव है और देवकी का भी एक भाव है दोनों भावों के अंदर भी अंतर है एक नहीं है देवकी भगवान वांती है पुत्र वाद में है कि यह भगवान है मेरा पुत्र बन के आए है यशोदा कहती हैं ये मेरे पुत्र हैं परंतु भगवान जैसे इनमें गुण है दोनों में अंतर है एक नहीं है उन दोनों भावों के कारण जी का भी भाव अपनी माता और पिता के अंदर अलग रहता है जैसा भाव यशोदा और नंद बाबा के प्रति रहता है वैसा भाव उनका कभी भी देवकी और वसुदेव के प्रति नहीं होता है दोनों भावों में अंतर है इसके बाद माधुर्य आया अब यह माधुर्य भी अलग अलग है इसके अंदर कहा जा सकता है कि महाराज कुब्जा कुब्जा का का भी एक अपना माधुर्य माधुर्य है। था, परंतु वह कुब्जा का माधुर्य, का माधुर्य, का माधुर्य काम इच्छा के कारण था अब श्री कृष्ण का भोग करना चाहती थी और श्री कृष्ण का तीन दिवस तक भोग करने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में नहीं सोचा तत्सुख सुखित्व नहीं था परंतु अब इसके अंदर भी अब नायिका बनना है क्या नायिका का मतलब है श्री आ, हमें मीरा की तरह से भगवान को अपना पति मानना है क्या पति मान सकते हो कोई बात नहीं है बहुत अच्छी बात है परंतु वृंदावन के भाव में हमारे यहां पर पति नहीं मानने माना जाता है आ, कहा जाता है कि श्री राधा रानी ही भगवान श्री कृष्ण की एकमात्र प्रियतमा है और वह जो प्रियतमा है उन प्रियतमा अगर हम वहां पे पत्नी बन जाए तो श्री राधा रानी का हम विरोध करेंगी विरोध होगा ना किसी कारण से कि जितनी देर भी मैं श्री कृष्ण के संग रहना चाहूं उतनी देर तक श्री राधा नहीं रहे अगर मीरा है और मीरा बोले मेरे तो पति जो है वह श्री गिरधर हैं, श्री गोपाल है तो वह अगर पति पत्नी रूप में भगवान श्री कृष्ण के पास अवस्थित हो जाए तो वह इतनी देर तक तो श्री राधा को तो श्री कृष्ण से तो अलग कर देगी ना और संसार की समस्त गोपियां भी मिलकर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकती हैं जितना प्रसन्न एकमात्र श्री राधा रानी करती हैं कि जब उस रास मंडप से महाराज वह जितनी भी गोपियों के संग्रास कर रहे थे राधा रानी अंतरधान हुई सौ करोड़ गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के विरह को शांत करने का बहुत प्रयत्न करा उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण वहां रुके नहीं तो हमारे यहां का माधुर्य क्या है वृंदावन का माधुर्य क्या है हमारे यहां भगवान का भगवान को पति नहीं बनाया जाता है मीरा ने बना लिया चंद्रावली ने बना लिया उस यूथ ने बना लिया परंतु हमारे यहां पर यह गोपी का भाव है ना क्योंकि अर्चन करना है उनकी पूजा करनी है तो उस पूजा के पीछे आपका भाव क्या होना चाहिए ये बड़ा जरूरी है पूजा तभी तो होगी ना बोलते हैं भक्ति भाव की होती है परंतु वह भाव क्या है भाव जानना तो आवश्यक है ना हमारे यहां का भाव क्या है एक कृष्ण की सखी बनती है एक कृष्ण की दासी बनती है एक राधा कृष्ण के अंदर समान रूप से प्रेम करती है गोपियों के अंदर है ये एक को कहते हैं कृष्ण स्नेहाधिका मतलब कृष्ण के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा प्रेम है राधा रानी में ज्यादा प्रेम नहीं है दूसरी है सम स्नेहाधिका जितना राधा रानी में प्रेम है उतना ही कृष्ण के अंदर भी प्रेम है तीसरी इसके अंदर न्यूनाधिका है ये कभी तो प्रेम राधा रानी के अंदर ज्यादा हो जाता है और कभी प्रेम कृष्ण के अंदर ज्यादा हो जाता है कभी प्रेम राधा रानी में कम हो जाता है और कभी प्रेम कृष्ण के अंदर कम हो जाता है तो ये तो इसका बैलेंस इधर उधर भागता रहता है कोई इम्बैलेंसड है और चौथी है जो राधा स्नेहा दिका यह चौथी जो गोपी है राधा स्नेहा दिका जो राधा रानी में ही प्रेम ज्यादा करती है तो वह जो राधा रानी के अंदर जो प्रेम करती है वह कृष्ण में कम प्रेम करती है वह राधा रानी को ही अपनी प्राण प्रियता मां समझती है यही मेरे एकमात्र प्राण जीवन है तो गौड़िया संप्रदाय के अंदर श्रीमद महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जिस भाव को दिया गया कि किस भाव से उपासना करनी है तो श्रीमद महाप्रभु ने कहा कि आपको हमेशा जीवन पर्यंत श्री राधा स्नेहा का भाव धारण करके ही उपासना करनी है कौन सा श्री राधा स्नेहा देखा जिसमें श्री राधा रानी के प्रति आपका भाव हो अब प्रश्न यह आता है कि यह भाव कैसे आए गोपी का भाव लेके आना है और गोपी में भी किसका भाव लेके आना है जो जिसके अंदर विरह उत्पन्न रहे जो वह जान जाए कि मेरे जीवन के अंदर श्री राधा कृष्ण ही मेरे एकमात्र प्राणल है गोपी का भाव लेके आना है ना तो ये गोपी के भाव से उपासना उस उपासना के अंदर गोपी का जो प्रेम नारद भक्ति सूत्र के अंदर कहा गया है यथा व्रज गोपी का नाम प्रेम क्या होता है बोले जो गोपियों का प्रेम है वही प्रेम आ, असलियत में प्रेम कहलाता है अच्छा वो प्रेम क्या है उसे जानने की चेष्टा करना उसे जानने की चेष्टा करना अब वो कैसे जाना जाएगा कि वही प्रेम है भाई ये बोलना तो आसान है तो गोपियों का प्रेम बड़ा हाँ दुर्लभ प्रेम है सबसे सर्वोत्कृष्ट प्रेम है गोपियों के प्रेम में तो ठाकुर ऐसा बना हुआ था कि उसने बोला मैं जीवन भर अपने आपके प्रेम के ऋण को आपसे जो प्रे, आपने जो इतना मुझे प्रेम करा है उसको मैं अगर आपको चुकाने के लिए बैठे जाऊं उसके बाद भी करोड़ों जन्म ले लो उसके बाद भी मैं आपको आपका ऋण नहीं चुका सकता हूं आपका उधार नहीं चुका सकता हूं आपने इतना प्रेम किया है मुझे क्यों क्योंकि गोपियों ने एक क्षण के अंदर अपने समस्त धर्मों को छोड़ दिया ग्रस्त के धर्मों को छोड़ दिया परिवारिक जनों को छोड़ दिया हाँ जो कार्य करती थी उनको छोड़ दिया लोक लज्जा को छोड़ दिया स्त्री धर्मों को छोड़ दिया और भाग के भगवान श्री कृष्ण के पास चली गई और भगवान श्री कृष्ण बोले मैं किसी को नहीं छोड़ पा रहा हूं ना मैं अपने किसी धर्म को छोड़ पा रहा हूं प्रेम तुमसे ही करता हूं गोपी परंतु तुम्हारा विर है तुम्हारा त्याग मुझमें इतना है कि तुमने अपने समस्त वस्तुओं को छोड़ दिया परंतु मैं अपनी किसी वस्तु को नहीं छोड़ पा रहा परिवार को कोई छोड़ सकता है क्या ताकत लग जाए परिवार को छोड़ने में <coughs> कहना आसान है परिवार को मैं छोड़ दूंगा और बाबा जी बन जाऊंगा दस दिन बाबा जी बन जाए हमारे यहां तो कहते हैं बाबा जी बन गया तो बस गया क्यों क्योंकि कुछ दिनों के बारे वहा इनका वैराग्य बढ़िया है एक परिवार को छोड़ा था दस परिवारों के संग जुड़ जाता है वैराग्य खत्म हो जाता है तो वह है प्रेम जो गोपियों का है यह गोपियों का प्रेम कैसे आए शास्त्र के अंदर बड़ी प्यारी चर्चाएं करी हुई है आचार्यों ने अलग अलग जगह पर इस बात को कहा भी है कि ब्रज भाव को प्राप्त करना हो तो यह तो बड़ा अति दुर्लभ है आजकल वृंदावन के अंदर ऐसे बहुत सारे भक्त डोलते हैं जो लाल साड़ी पहन ली लहंगा पहन लिया बिंदी लगा ली चूड़ी धारण कर ली और कहा मैं तो गोपी हूं बोले यह सबसे ज्यादा निकृष्ट वस्तु है अगर यह कोई व्यक्ति कर रहा है तो ऐसे तो मेरे भोलेनाथ भी ऊपर से साड़ी पहन के रास के अंदर प्रवेश करने की इच्छा से वहां पे पहुंच चुके थे परंतु रास मंडली में पहुंचने के बाद भी वह गोपेश्वर हैं। उसके बाद भी वृंदावन के अंदर उनको प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ तो हम जैसे साधारण मनुष्य जिनके पास तो दूर दूर तक वह प्रेम ही नहीं है अभी पौरुष विकार को लेकर अभी जीवन के अंदर जी रहे हैं हाँ बहुत सारे कामों के विकारों को हम अपने अंदर लेके जी रहे हैं तो चूड़िया पहनने से बिंदी लगाने से हाँ और लहंगा फरिया पहनने से हमें ठाकुर की प्राप्ति नहीं हो जाएगी कुछ लोग थोड़ा सा यहाँ का शास्त्र पढ़ा रसशास्त्र पढ़ा भगवत का अध्ययन करा कुछ लोगों का कभी साधु संतों महाजनों का किन्हीं का जरा सा संग कर लेते हैं और संग करने के बाद एक खिचड़ी बना लेते हैं कि ऐसे मुझे भगवान की प्राप्ति होनी है बृंदावन की प्राप्ति होनी है श्री राधा रानी की प्राप्ति होनी है भगवान जहां खिचड़ी बन जाती है वहां पर भी पठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होनी है श्रीमन महाप्रभु ने बोला है कि गोपियों के भाव का अनुगत्य प्राप्त करके गोपियों का अनुगत्य तो बाद की बात है गोपियों के भाव का गोपियों के प्रेम का अनुगत्य शेल्टर लेकर उस प्रेम को समझकर, वह प्रेम उन्होंने कैसे करा यह जानकर ही आप उसके अंदर प्रवेश पा सकते हैं सो so, अगर आप राधा रानी नहीं बन सकते हैं आप ललिता विशाखा नहीं, नहीं बन सकते हैं आप चंपकलता तुंग विद्या आदि नहीं बन सकते हैं परंतु उनका भाव धारण करके आप उनकी दासी तो बन सकते हैं ना हम हनुमान नहीं बन सकते हैं परंतु हनुमान का भाव धारण करके हम उनके हम उनके दास तो बन सकते हैं ना तो सर्वप्रथम क्या जरूरी है उस भाव का अनुगत्य प्राप्त करना और जो भाव का अनुगत्य प्राप्त करता है वही रागानुगा कहलाता है कि महाप्रभु के द्वारा दिया हुआ यह मार्ग रागानुगा मार्ग जिसमें गोपियों के भाव का ही अनुगत्य प्राप्त करा ये जो उसने भी कर लिया करने के बाद भगवान वह सीधे ठाकुर की प्राप्ति करता है इसके बारे में चर्चाएं कई स्थानों पर करी भी हुई है मैं इसमें यह भी कह सकता हूं कि इसको प्राप्त करने का सबसे सरलतम तरीका क्या है सबसे सरलतम तरीका है कि हम गोपियों की रास पंचाध्याय का बारंबार श्रवण करें गोपियों की रास पंचाध्यायी का बारंबार श्रवण करने से क्या होगा बोले अरे कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग किसी कथा को कहीं सुन लेते हैं किसी ने आपसे बोला कि भाई वो बगल वाली सड़क पर किसी ने किसी को जान से मार दिया और बीस गोली मार दी आपने इस बात को सुना सुनने के बाद आपके दिमाग के अंदर वह बात घर कर गई और मन के अंदर एक दृश्य उत्पन्न हो गया कि कैसे किसी व्यक्ति ने आके किसी को इतना मारा होगा दृश्य तो उत्पन्न हो गया मन खिन्न हो गया मन खिन्न हो जाने के बाद क्या हुआ कि बस आपके मन के अंदर यह स्थिति हो गई ओ भगवान ऐसा विभस्त दृश्य है अब इसके उलट आपने किसी क्या कौन सी मूवी को देखा वो तो गल्प कथा है ना हमारे यहां उसे गल्प कथा कहते हैं मतलब जिसका सिरपैर नहीं होता है किसी के द्वारा लिखी हुई होती है तो गल्प कथा है वो पर उसका चित्रण बहुत अच्छी तरीके से करा हुआ है तो आपने उस मूवी को देखा तो उसके अंदर कई बार ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो मूवी देखते हुए हंसते भी रहते हैं हंस में है तो गल्प कथा परंतु तो भी हंसी आ रही है बहुत सारे लोग हैं जो मूवी को देखते हैं और रोते ही रहते हैं रोते ही रहते हैं अरे कितने इमोशंस हैं कितने भाव हैं इसके अंदर है तो वो दर्शक है तो वो है दर्शक दर्शक होने के बाद भी वह उस मूवी के अंदर हाँ, उस फिल्म के अंदर जो भी किरदार चल रहा है उसके दर्द को भी महसूस कर लेते हैं उसके दर्द को महसूस करने के बाद भी उस दर्द की मैं वह दर्शक मात्र है देख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं उसके बाद भी वह रोते हैं तो हमारे यहां पर क्या बताया कि भगवान उन गोपियों का वह विरह भाव धारण करो गोपियां रास के अंदर गई और रास में जाके पहले प्रणय गीत हुआ है कि ठाकुर जी के पास पहुंची और ठाकुर जी ने उनको अपनाया ही नहीं क्यों आई हो देके बुलाया हो और इंसल्ट करके बोले कि तुम घर चली जाओ और गोपियां सोच रही है जिनके लिए हमने अपने समस्त धर्मों को छोड़ दिया और यहां पर आके एकदम रिजेक्शन एक बार भी एक्सेप्टेंस नहीं अरे राम कैसा निष्ठो है ये और ठाकुर जी बड़ा आनंद ले रहे हैं बड़ी मीठी मीठी बात करते हुए तो ऐसा जब देखा ठाकुर जी ने तो ठाकुर जी ने कि ये गोपियां तो बड़ी बावरी है इनको तो मैं मजा चखा सकता हूं ऐसी मीठी मीठी बात बोल के ठाकुर जी ने खूब रोलाए और गोपियां खूब रोई और ऐसा भाव लेके रोई कि महाराज अश्रु निकल रहे हैं वे उनके शरीर को काट दें और धरती पर अपने अंगूठो को बारम्बार रगड़ रही हैं जैसे धरती माता से कह रही हैं जैसे माँ सीता आ, इस आप धरती के अंदर जाके अवस्थित हो गई थी आ, हम भी इसमें गड्ढा करना चाहती हैं इसे खोदना चाहती हैं कि हे माँ हे पृथ्वी आप हमें अपने अंदर समाहित कर लो वह दर्द था कि हम अभी भी माया के अंदर है ये माया का जगत है ना जिसे कहा जाता है ये माया का जगत है परंतु अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने हमको एक्सेप्ट नहीं करा है एक्सेप्ट कर लिया होता तो क्या परेशानी होती तो हम अभी तक कितना रो पाए हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए अभी तक तो भगवान के लिए नहीं रो पा रहे हैं अश्रु यहां संसार की हर वस्तु के लिए तो निकल जाता है परंतु भगवान के लिए कितना निकलता है भगवान के द्वारा दी हुई वस्तुएं हैं। हम कहते हैं भगवान ने हमें यह दिया भगवान ने यह दिया भगवान ने वो अगर वस्तु हमारे जीवन से चली जाती है तो हम रोते हैं कि भगवान ये वाली वस्तु मेरे पास से तूने छीन ली ये तूने मुझसे वापस ले ली अरे कभी इस बात पे रोए हो कि भगवान ने पचास वस्तुएं देखे तुम तुम्हारा दिमाग अपने तरफ से हटा लिया था कभी इस वजह से रोए हो कि ठाकुर जी तू बहुत चालाक है कि पचास वस्तुएं तो दी तो मेरा भजन भी तूने कम करा दिया अगर वह भजन बना हुआ रहता तो मैं बस एकमात्र इसी बात पे रोता कि तूने पचास वस्तुएं तो दे दी अपने आप को नहीं दिया अपने आप को तो दे तू मिल जाएगा तो संसार की हर वस्तु प्राप्त हो जाएगी तो रास पंचाध्यायी उसका भाव वहां पे गोपियां जो है ना वह परिया भाव के अंदर अवस्थित हैं। परिया भाव का मतलब होता है कि मन के अंदर ऐसा भाव है वह किसी और की पत्नी है उनके कोई और सास ससुर है उनका सब कोई अलग परिवार है उन सब को के आई थीं। हम सब भी तो अपने परिवारों के अंदर फंसे हुए हैं और हमारे प्राण के जो आत्मा है जो हमारी जो आत्मा है उसके परमात्मा तो एकमात्र जो पति है वह भगवान श्री कृष्ण है हम सबके अंदर भी पर भाव अवस्थित है हम सबके अंदर पर भाव है कि हम यहां पर किसी और की स्त्री हैं परंतु एकमात्र हमारे प्राण के स्वामी जो है ना वह भगवान श्री कृष्ण है तो अब वह भगवान श्री कृष्ण कैसे मिलेंगे वह भगवान श्री कृष्ण कैसे मिलेंगे गोपियों के भाव का अनुगत्य प्राप्त करके गोपियों के भाव का अनुगत्य अब ये गोपियों के भाव का अनुगत्य कैसे मालूम चले बोले जैसे कोई किसी मूवी को देखता है या किसी बहुत सारे लोग होते हैं जो वो क्या नॉवल्स पढ़ते हैं पढ़ते हैं ना बहुत सारे लोग कि वह नोवल्स पढ़ रहे हैं तो उसी में भाव में पहुंच जाते हैं उसी जिंदगी को जीना शुरू कर देते हैं जो नोवल्स में लिखी हुई होती है बहुत से मैं देखता हूँ एक बार यहां ट्यूब में गया था सुबह का समय था व्यक्ति एक दूसरे को देखते नहीं थे एक हाथ में कॉफी का मग होता था दूसरे हाथ में वो नोवल होता था बस यो खोल लेते और बस पढ़ते रहते बताओ क्या संसार है सामने वाले व्यक्ति की तरफ देख के हंसा भी नहीं जा रहा है आ, परंतु बस नोवल के अंदर अपनी जिंदगी को मग्न किया जा रहा है एक व्यक्ति के यहाँ गया वहां पे आठ हजार रखे हैं बोले महाराज जी मैंने सब पढ़े हुए हैं मैंने हाथ जोड़े मैंने कभी ठाकुर जी की कछू पढ़ो कि ना बोले वो अभी पढ़ने का मन नहीं करता है बोले परंतु इसमें मेरा ये वाला नॉवल बड़ा बढ़िया लगता है मुझे ये वाला अच्छा लगता है तो हमने कहा हमारे जीवन का नॉवल जो है वह राज पंचाध्याय उसके अंदर जो चल रहा है घटनाक्रम उसे बारम बार पढ़ो बारम्बार पढ़ो बारम्बार पढ़ो इतना पढ़ो कि जब तक वह जीवंत तो हो जीवंत तो हो के आपके सामने ना आ जाए वो जब तक जीवंत तो नहीं हो रहा है इसी वजह से अभी तक गोपी का भाव विद्यमान नहीं हुआ है गोपी रो रही है परंतु आप नहीं रो रहे हो तो इसका अर्थ यह है कि अभी तक गोपी का भाव के अंदर आप भूषित नहीं हो पाए हो आप गोपी गीत तो पढ़ सकते हो ठाकुर जी को अगर अपना बनाना हो तो गोपी गीत पढ़ा जाता है सब आचार्यों ने रसिकाचार्यों ने कहा है परंतु उन गोपियों का भाव कैसे आएगा शब्द ही तो आए हैं अभी गोपी गीत शब्द है परंतु उसका भाव आना जैसे हमारे हमें याद कि हमारे गुरुवर एक बड़ी प्यारी कथा बताते थे बोलते थे कि बेटा प्रेम पत्र अपना ही हो और अपने द्वारा ही पढ़ा जाए और या फिर किसी के द्वारा प्रेम पत्र भेजा गया तो अपने द्वारा ही पढ़ा जाए यह बड़ा जरूरी होता है हमने कहा इसको थोड़ा सा समझाएंगे बोले हालांकि अंधा था मैं अंधा व्यक्ति किसी अपनी प्रेमिका से प्रेम करता था परंतु लिख नहीं सकता था तो उसने अपने किसी मित्र को बुलाया और मित्र को बुला के कहा कि देखो मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं तुम मेरे लिए एक प्रेम पत्र लिख दो उसने प्रेम पत्र तो लिखा मित्र ने परंतु वह प्रेम पत्र जो था वह उस अंधे व्यक्ति के भाव नहीं थे अंधे व्यक्ति के पास जो भाव थे वह भाव नहीं थे क्योंकि वह व्यक्ति ने अपनी बुद्धि लगाई कैसे एक स्वीट लेटर सा लिखना है उसके अंदर लिखना है कि हम आपसे इतना प्रेम करते हैं यह है वो और एक जो लिखा सामने वाले ने जब पढ़ा तो उसे कई बार बोलते हैं ना शब्दों शब्द जो होते हैं वे बहुत बातों को बोलते हैं तो वह जो उनकी प्रेमिका थी बोले अरे ये तो बड़ा खाली खुली सा ड्राई लैंग्वेज है इसकी तो इसमें तो कुछ अंदर प्रवेश ही नहीं हो सकता फिर प्रेमिका ने एक पत्र लिखा प्रेमिका ने बड़ा प्रेम भरा पत्र लिखा परंतु अंधा तो पढ़ ही नहीं सकता था तो अंधे ने अपने मित्र को बुलाया और मित्र को बुला के बोला कि इसको पढ़ मित्र ने जब पढ़ना शुरू करा तो उसका अर्थ बोलना तो शुरू कर दिया भावार्थ नहीं बोल पाया क्यों क्योंकि उसका जो मित्र था उसको प्रेम नहीं था तो प्रेम नहीं था तो वह उसके भावार्थ को नहीं समझ पाया तो ठीक उसी तरह से गोपी गीत पढ़ तो सकते हो बारंबार पढ़ सकते हो भावों में अभी तक जीना नहीं आया है गोपी का क्या भाव होता था और होता है यह अभी तक नहीं समझ पाए है तो क्या करो बस ठाकुर जी को लेने के लिए अक्रूर आए हैं पर अक्रूर जब लेने के लिए आए हैं तो एक गोपी ने जाकर उस रथ के पही को पकड़ लिया कि यह रथ आगे बढ़ के नंद बाबा के यहां पे ना पहुंच पाए या ठाकुर जी को लेके जब अक्रूर जा रहे हैं तब एक गोपी आई और एक गोपी ने आके घोड़ों के सामने आके लेट गई उस रथ के सामने आके लेट गई कि अगर कृष्ण को जाना है तो इस रथ को मेरे ऊपर से गुजर के ही जाना पड़ेगा मैं कृष्ण को बृंदावन के बाहर जाने का इस विरह अपने जीवन में सही नहीं सकती हूं ये भावना बोल तो दी है परंतु यह तब अब थोड़ा थोड़ा तो आपके उसमें दर्शन तो हुआ ना सिर्फ यही बोल के दर्शन हुआ अच्छा एक यह गोपी है एक यहां पर रथ है और उस रथ पर कृष्ण और बलराम और विराजित हैं और सामने गोपी बिल्कुल लेट गई सामने और लेट के रोती हुई चित्कार करती हुई बोली कि अगर कृष्ण यहां से जाएंगे तो उन्हें इस रथ के संग मेरे शरीर के ऊपर से होके गुजर के जाना पड़ेगा गोपियां आ गई और गोपियों ने लेके रथ को रोकने की चेष्टा करी अब ये बात मन के अंदर किसी भाव दृश्य के अंदर उपस्थित तो हो रही है ना तो ये इसका बारंबार आस्वादन करो बारंबार आस्वादन करो बारंबार आस्वादन करो जितना आस्वादन करोगे एक दिन ऐसा आएगा कि यह जो चलती हुई रास की लीलाएं हैं श्रीमद भागवतम की लीलाएं हैं यह सामने उपस्थित हो जाएगी कुछ करने की जरूरत नहीं पहले भाव को प्राप्त करने की जरूरत है जब तक ये भाव नहीं है हमारे जीवन के अंदर कोई अर्चना अर्चना नहीं है कोई पूजा पूजा नहीं है हम जिस भाव से पूजा करते हैं वह तो बड़ी विषैली होती है क्योंकि मन तो लगता ही नहीं है और अगर मन लगा भी तो देखो मन लगने के संग सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि भक्ति के अंदर कर्म मिल जाता है कर्म का प्राधान्य कैसा है ठाकुर जी मैंने तेरे लिए इतनी पूजा करी तूने मुझे क्या दिया ठाकुर जी मैंने तेरे लिए इतना सब ये इतने व्रत रखे तूने उसके बाद भी मुझे दुख दे दिया ठाकुर जी मैंने तेरे लिए ये करा ये प्रेम में करा ये जताया नहीं जाता है आपका विवाह हुआ बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपनी मां से पूछिए भाई कितनी सुबह से लेकर रात तक आपने भी करी होगी शॉपिंग लिस्ट बनाओ ये ड्रेस देखो वो देखो ये करो परिवार के आपके जितने भी निज लोग होंगे ना उन सब निज लोगों ने इतनी मेहनत करी होगी कि रात को कोई सो भी नहीं पाया होगा सही से नींद भी पूरी नहीं हो पाई होगी पचास तरीके की परेशानियां भी होंगी परंतु उसके बाद भी आपके निज लोग जो है ना वे कम सो पाए ज्यादा से ज्यादा समय उस, उस कार्यों को करते रहे कि विवाह का संपादन सही प्रकार से हो जाए उसके बाद भी आज भी अब याद करते हैं ना कि वह विवाह करा हुआ है और हमने उसके अंदर यह सब करा अरे बड़ी मेहनत करी परंतु वह मेहनत जताई नहीं जाती है मां कभी भी नहीं बोलेगी कि अरे मैंने तेरे विवाह के लिए दो रात्रि तक जगी रही बोलेगी कि मां कभी बिल्कुल नहीं बोलेगी क्यों क्योंकि वहां पर प्रेम है उस प्रेम का आस्वादन इतना है कि मां कभी भी उस चीज को नहीं जताएगी आप सबकी पुत्र पुत्रियां हुई हैं आप भी इस बात को जानते हो कि आपने जीवन में अपने पुत्र पुत्रियों के लिए कितना समय जब वह छोटे थे तो उनको जागते हुए अपनी नींदों को उड़ाते हुए बिताया है बिताया तो होगा ना आप कभी भी जताओगे नहीं क्यों क्योंकि प्रेम है ठीक तो उसी प्रकार से हमने भगवान को क्यों जताते हैं कि मैंने तेरे लिए इतनी वादा करी अगर यह जता दिया कि मैंने तेरे लिए इतनी माला करी है तो वह कर्म बन जाता है क्रियात्मक हो जाता है कि मैंने दिखाने की चेष्टा करी कि मैंने इतना करा अगर यह भावात्मक बन जाए प्रेम तो वह है जो भावात्मक है कि करने के बाद भी अभी तप्ति नहीं मिली है कि अरे राम अभी हुआ है मन के अंदर अगर ऐसा भाव आ जाए कि अरे राम ये तो ज्यादा हो रहा है इतनी तो ताकत अभी प्रेम नहीं है किसी समय लगे विवाह के समय थकान तो रही उसके बाद भी आप मेहनत करते रहे मेहनत करी ना जताया नहीं किसी को भी खुद भी नहीं कहा पर उसका आस्वादन ये थकावट के अंदर भी इसे थकावट के अंदर भी आनंद है वह प्रसन्नता है वह सुख है हाँ। जो जो आपके परिवार में थके आपके विवाह के उस उपलक्ष्य पर तो उस समय पर थकावट के अंदर भी उनको एक आनंद था खुश थे कि विवाह की तैयारी चल रही है विवाह कर रहे थके तो अरे कोई बात नहीं है मौका दोबारा नहीं आएगा गोपी भी तो यही कहती है महाजन भी तो यही कहते हैं हर श्वास जो एक बार जा रही है यह दोबारा नहीं आनी है इसमें भावों के उत्सव मनाने भावोत्सवेन भावोत्सव भज काम वहां की गोपियां वहां के वहाँ के रसिक महाजन रसाचार्यो जो है वृंदावन जो के अंदर बैठे हुए हैं गोपियों का भाव लेकर वे कैसे क्या करते हैं वे भावों के उत्सव मनाते हैं आप विवाह उत्सव मनाए उसमें थक गए कोई परेशानी नहीं तो भी आनंद में हो वहां तेईस तेईस घंटे जगकर एक घंटे के अंदर ही खाना पीना खाकर सोना करके नहाकर भी हा वे 23 घंटे ठाकुर जी के भजन में रत रहते हुए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीजीव गोस्वामी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी श्री हरिदेवाचार्य आदि जितने भी महात्मागण रहे रसिकाचार्य रहे 23-23 घंटे तक उन्होंने ठाकुर जी के उस भावों के उत्सवों को मनाया और कभी भी ये नहीं बोला कि हम थक गए ठाकुर जी वही गोपियों का भाव है वही उत्कृष्ट प्रेम है अब उसकी प्राप्ति करनी है तो उसकी प्राप्ति कैसे होगी बारंबार गोपियों की कथाओं को पढ़ो सो गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि सरित छैल वनोदेश गावे में संकर्षण सहाय कृष्णे नाचरिता प्रभो कि हे उद्धव जी यह वही यमुना है जहां पर भगवान श्री कृष्ण जल विहार करा करते थे यह वही पर्वत है जहां पर पहुंचकर ठाकुर जी अपनी मुरली की तान छेड़ा करते थे ये वही रात्रि है जहां पर वह हमेशा रासलीला करते थे एवं यह वही गुए हैं जिनको ले जाकर ठाकुर जी सुबह और शाम चराते रहते थे और चराते हुए जब वह बंसी बजाते थे तो हम उनकी बंसी पर मुग्ध हो जाती थी बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण इन सब वस्तुओं का इन सब लोगों का यहां पर सेवन किया करते थे फिर कहती हैं गोपिया पुनः पुनः स्मारियंती नंद गोप श्री कि विस्मृतुम के एक एक प्रदेश यहाँ के एक एक धूली के कण पर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद चिन्हित हैं यह ब्रज की भूमि जो है यह भगवान श्री कृष्ण के चरणों से चरण चिन्हों से श्रृंगारित हो रखी है इन्हें जब-जब हम देखती हैं और सुनती हैं तो दिन भर यही तो करती रहती हैं मतलब गोपियां जब से भगवान श्री कृष्ण गए मथुरा के लिए तब से गोपियां क्या कर रही थीं हर चरण बैठकर बस भगवान श्री कृष्ण के उन जो चरण चिन्ह थे उन्हीं का दर्शन करके उन्हीं का ध्यान कर करती रहती थी उन्हीं की चर्चा करती रहती थी तब तब वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंद नंदन को हमारे नेत्रों के सामने लाकर रख देते हैं मतलब यह चरण चिन्ह ऐसे हैं कि जब भी इन चरण चिन्हों को हम देखती हैं तभी भगवान श्री कृष्ण का रूप हमारे सामने आ जाता है तो उद्धव जी हम किसी भी प्रकार मरकर भी उन्हें भुला नहीं सकती हैं। मतलब अगर हम मर भी जाए उसके बाद भी श्री कृष्ण हमारे मन से नहीं जा सकते हैं यह बात उद्धव ने सुनी तो उद्धव ज्ञानी थे तो उद्धवों ने कहा ये गोपियां बड़ी पागल हैं यहां तो कणकण के अंदर ब्रह्म विद्यमान है ये कहा रोती हैं प्रेमी प्रेमी, प्रेमी बनाकर और यहाँ गोपियां कर रही हैं उधो मन्ना बहे दस बीस एक उतो गो श्याम संग अब को तो राधे बोले भैया एक मन है एक ही पे लग सकता है हमारा कृष्ण पे लग गया दस बीस होते तो दस बीस भगवानों पर लगा के रख देती एक था कृष्ण पे लग चुका है तो उद्धव को लगा कि अरे वाह मुझे बहुत अच्छी शिष्याएं मिल चुकी हैं जिनको मैं सुधार सकता हूं ब्रह्म का उपदेश दे सकता हूं जो साक्षात मुझे बृहस्पति से प्राप्त हुआ है तो उबासहा गोपी नाम विनूदन चुन चहा कृष्ण लीला कथाम गायन रसिया मास गोकुल उद्धव जी ने गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं रहे कहीं नहीं गए भगवान ने तो एक चिट्ठी लेके भेजा था जाओ हमें गोपियों का जरा हाल हलचल पूछ लो कह देना हम कुछ समय के बाद आएंगे तो उद्धव गए संदेश लेके परंतु उनकी व्यथा देखी तो उन्होंने लगा नहीं नहीं मेरा होना यहां बड़ा जरूरी है मैं यहां रहता हूं तो वहां रह रहे तो रहते हुए कई महीने बीत गए क्यों yeah. क्योंकि गोपियों के भाव को उन्हें थोड़ा सा सुधारना था उनकी जो विरह था उसको मिटाना था वे भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं और बातों को सुन सुनाकर ब्रजवासियों को आनंदित करते रहते थे अब वहां पे रहते तो मथुरा के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने क्या करा भगवान श्री कृष्ण ने ये वाली लीला करी भगवान श्री कृष्ण ने वो वाली लीला करी ये बार बार वहां के ब्रजवासियों को गोपियों को सबको बताते रहते थे अच्छा इसमें क्या हुआ कि जितने भी दिन वहां पे रहे इतने महीनों रहे परंतु महीनों रहने के बाद भी उद्धव जी को ऐसा लगा कि मैं तो अभी एक क्षण ही यहां वृंदावन में रहा हूं इतने तन हो गए भूल गए कि मैं तो किसी और काम से आया था मैं तो मैसेंजर बन के आया था दूत बन के आया था और अब दूध का कारण है कि वापस जाऊं तो मैं अपने वहां जो भगवान है भगवान श्री कृष्ण उनको जाके मैं उत्तर बता दू कि गोपियां क्या कह रही हैं। फिर क्या हुआ कि उद्धव जी ब्रज में रहकर गोपियों की इस प्रकार की प्रेम विकलता को देखकर भावों को देखकर उनके प्रेमों को देखकर उनकी प्रेम के में करी गई चेष्टाओं को देखकर कि वह भगवान श्री कृष्ण को पाने का कितना प्रयत्न कर रही है कितना वेदना अपने अंदर वह रखे हुई है इन सब को देखकर उनकी इस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता देखकर तन्मयता का मतलब है कि जिस वह इतनी तन्मय हो गई कि वह यह भूल गई कि कब वह कृष्ण बन गई जैसे गोपियों के संग हुआ था कि गोपिया भगवान श्री कृष्ण को जब ढूंढ नहीं थी रास से अंतर्धान हुए थे तब भगवान श्री कृष्ण तब भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते आपने लीलाओं में पढ़ा होगा कि कोई गोपी तो गोवर्धन को उठाने का भाव रखे हुए है कोई गोपी पीतंबर धारण करके मुरली बजा बजा रही है कोई कालिया का मर्दन करने में लगी हुई है कोई अघासुर की लीला कर रही है कोई कूतना को मारने की लीला कर रही है कोई माखन को चुराने की लीला कर रही है है तो वह सब गोपिया परंतु कृष्ण का रूप रखकर, कर अलग अलग भावों से वो वहां पर लीलाएं कर रही थी तो उसमें क्या है यहां पर सेवक और सेव्य मतलब भगवान और भगवान के भक्त इन दोनों का जहां भाव खत्म हो जाता है एक तन्मता हो जाती है वही भक्त जो है उसे होश ही नहीं होता कि वह विरह में इतना भाव भूषित हो गया जैसे इसे ऐसा भी समझा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वह राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा यही बारम्बार जप रहे हैं और राधा राधा राधा राधा जपते हुए राधा भाव से भूषित हो गए राधा भाव से जब भूषित हुए तो भूल गए कि वह श्री कृष्ण है और उस समय पर जैसे ही भूल गए श्री कृष्ण है तो राधा रानी को कितना विरह हो रहा होगा मेरे प्रति अब उसकी याद करने लगे तो याद करते करते जो श्री कृष्ण राधा राधा राधा राधा राधा, राधा जप कर रहे थे वे भूलकर अब स्वयं कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण नाम का ही जप करने लगे तो वही महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु कभी कृष्ण भाव भूषित होकर राधा राधा राधा कर रहे हैं और वही महाप्रभु जब तन्मय होने के बाद राधा भाव भूषित हो जाते हैं तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं तो है। यह तेवक कौन है हाँ, सेव्य कौन है हरि और हर में बहुत सारे लोग अंतर नहीं कर पाते हैं बोले हरिहर तो समान है विष्णु और शिव जो है वह समान है अब मालूम ही नहीं चलता है कौन किसका भगवान है कई जगह पे देखते हो राम जी भी उनकी उपासना कर रहे हैं और शिव जी शुरुआत में ही कह रहे हैं जय मेरे परम ब्रह्म परमात्मा है तो बहुत सारे लोगों को अंतर समझ में नहीं आता है वहां पे क्या है यह सेवक और सेव्य के बीच का वह भाव है आ, उस भाव के कारण नहीं समझ में आया तो अब यहां पे गोपियां क्या हैं कि उनके द्वारा प्रेम में इतनी चेष्टाएं करी गईं कि वह तन्मय आसक्ति को प्राप्त हो गईं और तन्मय आसक्ति को प्राप्त होने के बाद उनके इस प्रेम को देखकर अब वह उद्धव महाराज जो हैं वह बारंबार उनको और उनके प्रेम को प्रणाम कर रहे हैं और कहते हैं दृष्टैव आदि गोपी नाम कृष्णा वेशात्म विकल्प कि इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है जो सुधारने के लिए आए थे वो तीन चार पांच छह महीने के बाद स्वयं सुधर गए जो गोपियों को ब्रह्म का पाठ पढ़ाने के लिए आए थे पर गोपियों से हाँ गोपियों को ही अपना गुरु मान लिया क्योंकि प्रेम तो उनके अंदर है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 मुमुक्षु जनों के लिए नहीं अपितु बड़े बड़े मुनियों मुक्त पुरुषों और हम जैसे भक्त जनों के लिए भी वांछनीय है हमें यह प्रेम कैसे प्राप्त हो हमें यह प्रेम कैसे प्राप्त हो एक परम तनु व्रतो भवी गोप वो गोपवधव गोपवधव का मतलब है हैं वह गोपवधुए हैं और वह गोविंद एव निखल, वा वान्छा, यद मुनयो ब्रह्म जन्म बोले यह कैसे प्राप्त हो क्या करूं? क्या करूं यह गोपी का रस कैसे प्राप्त हो तो वहीं उत्तम महाराज कहते हैं आसा महो चरण रेशु जुषा श्याम वृन्दावने किम गुतना वो कहते हैं कि मैं क्या करूं कैसे प्राप्त हूं अरे मैं तो यहां पर कोई लता पता बन जाऊं उद्धव जी कह रहे हैं मैं जाऊ पर वृंदावन की कोई लता पता कोई शाखा कोई पेड़ मैं कुछ बन जाऊं उससे क्या होगा गोपियों को छाप देके के रख रहूं। रहूंगी हमेशा गोपियों की गोपियां जब इधर से उधर जाएंगी तो उनके द्वारा जो चरण की जो पदरज है ना वे मेरे ऊपर बारम्बार पड़ेगी जिससे मेरा जीवन जो है जिसमें मैं सोचता था कि मुझे सब कुछ आता है मैं दूर चला जाएगा और गोपियों का प्रेम रस मुझको प्राप्त हो जाएगा तो ये गोपी भाव से उद्धव हैं जो इस बात को कह रहे हैं तो यह है जो गोपी का भाव है यह गोपी का भाव प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम चेष्टा जो है वह करनी चाहिए कि अर्चन को गोपी के भाव में बदल देना चाहिए ना मेरा भाव ना आपका भाव श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा श्रीमद् भागवतम के द्वारा दिया हुआ जो भाव है अर्चन करने का वह गोपी के भाव में हो अब यह गोपी का भाव कैसा हो और इसमें उपासना किस प्रकार से चले भागवतम के तीसरे स्कंद के अंदर बड़ा प्यारा एक श्लोक आया है कि अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदार भी तीव्रेण भक्ति योगे नजेत पुरुषम परम कहा गया है कि कोई निष्काम हो कोई कामना नहीं है आपके अंदर सर्व काम बहुत सारी कामनाएं एक कामना नहीं बहुत सारी कामनाएं है या आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए आप इन सब को भी धारण आपने कर रखा है और उसके बाद आप ठाकुर श्री कृष्ण की उपासना करना चाहते हो तब वह उपासना करने से क्या होगा और कैसे वह ठाकुर जी की प्राप्ति होगी बोले उसका एक ही सरलतम उपाय है तीव्रेण भक्ति योगे भक्ति योग को तीव्र कर लो तीव्र कैसे होगा यजेत मतलब आपका भक्ति योग में जलना शुरू कर दो अग्नि से जलना शुरू कर दो अब ये होगा कैसे अग्नि कैसे जलती है आप बोलोगे जी वो तो लाइटर जलाओ अग्नि जल गई बाचे जलाओ अग्नि जल गई नहीं हमारे यहां यज्ञ जब होता है तो मंथन करा जाता है मंथन का मतलब समझते हैं अरणी मंथन मत, का मतलब है अग्नि को निकालने के लिए मंथन करना है तो एक लकड़ी की रई जैसी होती है एक लकड़ी होती है उस पर रस्सी बांधी जाती है नीचे एक र, एक अरणी रखी जाती है लकड़ी रखी जाती है उसके ऊपर लकड़ी रखी जाती है और उसके बाद एक यहां से ब्राह्मण एक रस्सी का सिरा पकड़ता है दूसरा सिरा दूसरी तरफ से पकड़ा जाता है तो जैसे दही पहले बिलोते थे लस्सी बनाते थे तो हाँ ऐसे अब वो होता है ना अब तो वो जू जू जूजू -जू क्या चलता है ग्राइंडर चल जाते हैं क्या होता है पहले तो नहीं होता, पहले तो हाथ से करा जाता था हमें बचपन में बड़े हाथ से करे और या फिर वो पहले पुराने उसमें तो रस्सी से हाँ कोई मटका हो मटके के अंदर दही रखकर उसे बिलोया जाता था दही बिलोना जैसे यशोदा माँ करती है ना रस्सी बिलो रही है तो अरणि का मंथन होना है मतलब अग्नि निकलनी है तो पुरातन उसमें जब यज्ञ करा जाता था तो अग्नि शुद्ध होनी चाहिए शुद्ध का मतलब समझते हैं जैसे जल है तो जल शुद्धता उसकी अलग अलग स्थानों से जल आता है ना तो अलग अलग होता है जैसे लंदन के अंदर जो जल पीते हैं वो थेम्स से आता है हा? और मुझे सुनने में आया कि वो लेस्टर वेस्टर में लोग होते हैं तो वो सेवन रिवर्स करके कौन सी नदी है कि दोनों का जल अलग अलग होगा यमुना का जल अलग है गंगा का अलग है ब्रह्मपुत्र का अलग है अलकनंदा का अलग है कावेरी का अलग है गोदावरी का अलग है सबका अलग अलग, अलग जल है ना कुए का जल अलग होता है होता है जैसे हम कहीं थे तो किसी ने कहा महाराज जी ये तीन रुपए लीटर की बोतल है पानी की हमने कहा इसमें ऐसी क्या विशेष चीज है कि तीन रुपए की है भारत में तो 10 15 20 रुपए की मिल जाती होगी कोई हाँ पानी की बोतल बोले तीन सौ रुपए की बोतल है मैंने इसमें क्या ऐसी विशेषता है कि ये तीन रुपए की बोतल है बोले ये हिमालय की जैसे कंद चोटी से निकल के आती है ये इतना शुद्धतम जल है ये किसी भी और जल, इस इसके अंदर जो क्वालिटीज है ये किसी और जल के अंदर होती नहीं है इसमें इतने मिनरल्स पड़े हुए हैं इतनी सारी अच्छा मेरे बताओ इतने पहाड़न से लेके आए हुए इस जल को तो उसमें शुद्धता है तो पानी अलग अलग तरीके का होता है ना शुद्ध पानी भी होता है दूषित पानी भी होता है तो वैसे ही अग्निया भी शुद्ध और दूषित होती हैं। किसी से किसी को बोले मुझे प्यास लग रही है मैं कहूं जरा टॉयलेट में जाना और वहां के टैप से पानी भर के लेके आ जाओ आप बोलोगे राम राम राम राम राम पानी तो वही है परंतु आया गलत स्थान से तो आपने राम राम राम वो अशुद्ध है तो अग्नि भी जो है वह शुद्ध और अशुद्ध होती है कहा से निकली है यह बड़ा जरूरी है तो हमारे यहां पर जब यज्ञ होता है तो उससे पहले अर्णी मंथन करा जाता है उस यज्ञ में से अग्नि देवता का प्राकट्य पहले करना है तो उसमें लकड़ी से लकड़ी को रखकर उसे घिसा जाता है तो उसे घिसना जो है वो कभी तो दस मिनट में जल जाती है घिस रहे हैं घिसते हुए कभी दस मिनट में अग्नि आ जाती है और कभी दस घंटे लगा लो उसके बाद भी अग्नि नहीं जलती है क्यों क्योंकि मैं जो घिसना है ना उसकी स्पीड एक होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए और रुकनी नहीं चाहिए रुक गई तो कुछ वो फिर से चालू करना पड़ेगा घिसना क्योंकि ठंडा हो जाएगा वो याद है वो कौन सा एक होता था वो हम वो क्या होता है वो बड़ा बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है बचपन में हम उसे किसी कागज पे रखा करते थे तो उसे जलाने के लिए कागज जल जाए तो उसकी रोशनी को ऐसा केंद्रित करते थे कि सूरज की रोशनी उस पर ऐसी आ जाए कि वो कागज पे पहुंचे और कागज जल जाए हाँ बचपन में हमने ये भारत में तो खूब करते थे बच हेंद्र के अंदर रखना बड़ा जरूरी है और जब वह जलेगा तभी जब उसके पास इतनी उष्णता इतनी ग्रीष्मता आ जाएगी उससे पहले नहीं जलेगा और अगर आपने वहां से हटा लिया फिर से आपको प्रोसेस चालू करना पड़ेगा तो ठीक उसी प्रकार से तीव्रे न भक्ति योगे न भक्ति कैसे हो प्रथम कम भी ना हो कम भी ना हो कि विषय बुद्धि ज्यादा लगी रहे और इतनी ज्यादा भी ना हो कि मन के अंदर अरे अरे राम बहुत ज्यादा हो गई है अब कम भी ना हो और इतनी ज्यादा भी ना हो कि बोझ लगना शुरू हो जाए तो अब कह कब जलेगी बोले जब आपका मंथन सही होगा जब आपके जीवन के अंदर आपका भजन सही रूप से आ जाएगा ये इतनी ज्यादा भी नहीं है कि मुझे बोझ लग रही है क्योंकि कई बार होता है ना बहुत सारे लोग ऐसा नियम ले लेते हैं और नियम लेने का ठाकुर जी अब दस माला नहीं हो पा रहे मां ठाकुर जी सोलह कर तो रहे पर ये ये क्या है, ये कर्म, गया है। कर्म होता है फिर बोझ लगता है प्रेम कभी भी बोझ नहीं होता है तो व्यक्ति को अगर बोझ लग रहा है कुछ करना तो अभी उसकी ये जब घिसी जाती है ना अग्नि के लिए लकड़ी को तो ज्यादा तेज घिस दिया तो भी नहीं जलेगी ज्यादा धीरे धीरे कर दिया तो भी नहीं जलेगी उसे सही स्पीड पे घिसना है और तब जाके कुछ चिंगारियां निकलती हैं तो थोड़ी सी अग्नि जलती है जरा सी अग्नि की जरा सी हल्की सी निकलती है तो रूई पर रखी जाती है रुई पर रखने के बाद नारियल की जटाएं होती है उसके ऊपर उसे रखा जाता है और जैसे बच्चे को लोरी सुनाती हुई माँ ऐसे ही उसे डुलाती है वैसे ही महाराज उस अग्नि को फिर डुलाया जाता है और डुलाने के बाद फिर वह अग्नि प्रकट होती है तो तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत हमें अपने जीवन के अंदर उस तीव्रता को अगर प्राप्त करना है भक्ति योग की गोपियों की तो उसका मंथन सही होना चाहिए बहुत ज्यादा ना हो बहुत कम भी ना हो क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे जीवन के अंदर बाढ़ आ जाती है ना जैसे कभी बोलते हैं किसी नदी में बाढ़ आ जाती है तो बांध टूट जाते हैं बांध टूटने का अर्थ यह है कि हमने जीवन के अंदर इतने सारे नियम ले लिए बहुत सारे लोगों को देखता हूं सबको छोड़ छोड़ के अरे बस यही भक्ति है अब और कुछ नहीं है दो तीन साल चार साल तक तो बहुत भक्ति करते हैं बहुत प्रेम से भक्ति करते हैं उसके बाद सबको छोड़ छा गया अरे छोड़ो हो गये जितनी भक्ति करनी कर ली क्यों हुआ ऐसा बाढ़ आ गई उनके खुद के बांध टूट गए उनको उन्हीं की भक्ति बोझ लगने लगी तो यह भक्ति बोझ नहीं लगे यह ध्यान रखें भक्ति हता या भागवत कहती है यह भक्ति जो है परम धर्म है परंतु यह इसके दो गुण हैं अहेतु की निष्काम है कोई कामना नहीं है मेरे जीवन के अंदर ठाकुर जी बस तू प्रसन्न रहे और कुछ नहीं चाहिए अब ठाकुर जी को प्रसन्न करना है ना तो उसमें भी वृंदावन का गोपियों का भाव अलग है मथुरा वाले कृष्ण या द्वारका के कृष्ण है उनका भाव अलग है अगर आप ये बोलो ठाकुर जी से कि ठाकुर जी मैंने जो पाप करे उनको मिटा दे तो ठाकुर भगवान बन जाता है उसके बाद दंड आ गया पाप और पुण्य को सही करने का अच्छा तुन्हे पाप करे अच्छा तुझे ये वाला दंड मिलेगा वह राजा बन गया भगवान बन गया गोपी के भाव में पाप और पुण्य दूर दूर तक नहीं है गोपियां बात नहीं करती हैं पाप और पुण्य की गोपियां तो बस प्रेम करती हैं वो कहते हैं ठाकुर जी प्रेम में ही तू रहे जहां है जैसा है प्रेम में ही रहे तो वे उसे भगवान नहीं बनाती हैं। उसके पास उसे ऑथोरिटी भी नहीं देती है बड़ा माइन्यूट चीज है बृंदावन के कृष्ण जो है हा? वह उनके वह उन राजा नहीं है अगर उनसे बोल दिया ठाकुर जी मेरे जीवन के पाप हटा दो अच्छा राजा बना दिया तुमने गोपियां बहन गोपियां कभी भी नहीं राजा है ही नहीं है कोई पापी नहीं है पाप तो हमने एक बार हरे नाम लिया सब मिट गए अब क्या है पाप पाप पाप रखा है कीर्तन करे मेरे जीवन के सब पाप मिट गए अब कौन सा पाप अब तो बस विशुद्ध प्रेम है तो यह ध्यान रखे व्यक्ति तो तीव्र भक्ति योगेन यजेत। अगर यह तीव्रता तीव्र रूप से गोपी के भाव को ही अपने जीवन के अंदर धारण कर लोगे बारम्बार राज पंचाध्याय का अनुष्ठान करोगे बारंबार पाठ करोगे और इस बारंबार उनके जीवन को जीने की चेष्टा मतलब पहले समझने की चेष्टा और समझने के बाद उनके भाव में भूषित हो जाओगे उनके भावों से भावित हो जाओगे तब आपको इसके बाद कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है क्यों? क्योंकि अब आप गोपी के भाव में जीते हो अब आपके ऊपर गोपी की कृपा हो चुकी है और उसी कृपा को समझाने के लिए श्रीमन महाप्रभु ने बारंबार कहा है रास पंचाध्याय को पढ़ो पढ़ लो समझ लो रास पंचाध्याय यही एकमात्र प्राण है भागवत के प्राण क्या है रास पंचाध्यायी तो है गोपियों का भाव समझ में आ जाए और जिस देखो अब यशोदा का भाव है हम कई बार ऐसा बात होती है अरे भगवान दे दो हमको जी हमने कहा ठीक है जी भगवान ले लो भगवान दे दिए भगवान पहले आज पैदा ही हुए उनके यहां प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान ले लिए ओ बड़े बड़े लड्डू लेके आए भगवान के लिए कचौड़ी वचौड़ी का गोग लगाया मिश्री रख दीनी मक्खन रख दिए हमने हाथ जोड़े हमने कहा मैारी मेरो वृंदावन को कन्हैया है छोटो सो है गोकुल को कन्हैया है यशोदा जी को है अभी तो जाको जन्म भयो है तो जन्म भयो है तो जाको अभी, जाको अभी जाके दांतनाए निकले जाको जन्म वह भोग दांत ना निकले एक साल लगे कम से कम बाकी दांत निकलने में तो एक साल तक तो जा मिश्री को भोगी मत लगाए रोज दूध पिला री तू मैं सुबह भी दूध पिला दोपहर को भी दूध पिला संध्या को भी दूध पिला रात्रि को भी दूध पिला क्योंकि अभी तो छोटो सो निरो बालक ही है क्यों क्योंकि मैं यशोदा जी के भाव में पहुंच इस बात को कह रहा मैं देवकी के भाव में पहुंच जाऊं तो कहूं अरे का भी खिलाए तो जाए कोई बात है भगवान है मैं देवकी के भाव से उपासना कर रहा हूं कि मैं यशोदा के भाव से उपासना कर रहा हूं देवकी के भाव से उपासना करूंगा तो 11 वर्ष के बाद मेरे हाथ में आएंगे और आएंगे भी क्या अपनी अपनी चलाएंगे मैं तो उनके हाथ सामने हाथ जोड़ी रहूंगी मां जरूर परंतु हाथ जोड़ी हुई सुबह आके बस पुत्र का भाव निभाते हुए मेरे चरणों को छू लेंगे पर यशोदा की तो डंडी से भी महाराज थर थर का शुरू कर देंगे यशोदा जब उन्हें बांधने को होगी तो संसार की जो कोई वस्तु तो उनको नहीं बांध पाई उसके बाद भी ठाकुर जी प्रेमवश स्वयं अपने आप को ही बांध लेंगे ले मैयारी मैं अपने आप को बांध लाऊ तू कहा इतना प्रयत्न कर रही है थक गई है तू तू यहीं बैठी रहे और मैं थकान ना देखना चाहूं तेरे ऊपर तो यशोदा का भाव है तो जो यशोदा के भाव से भूषित हो चुका है वाय और कछुनाए चाहिए वो यशोदा के भाव से भूषित होने के बाद भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी उपासना है वह यशोदा के भाव के द्वारा ही करे तो ठीक उसी प्रकार मैं गोपीयन के भाव से भूषित हूं श्री मन महाप्रभु के द्वारा जैसे भाव को बताया गयो है कि भगवान श्री राधा रन लाल की रास राशेश्वर रास राशेष्वरी की उपासना कैसे होनी है तो उनकी जो भी जरा जरा भी जो वस्तुएं है कि कैसो श्रृंगार होनो है बहुत सारे लोग हों श्रृंगार करें हा? हमारे यहां को श्रृंगार अद्भुत होए क्यों क्योंकि वहां ठाकुर जी मेरे ताई वस्त्र न पहन रहे हो वह तो रास में जाने हो है ना तो रास राशेश्वर है ईश्वर है वहां पे भी रास राशेश्वर ही है तो यहां पे जैसे बतायो व्यव है ये बड़ी अच्छी बात है बोलो है कि श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तो जो श्रृंगार करो गुरु ने श्रृंगार करो वृंदावन के रसिक जनों ने जिस भाव से श्रृंगार करो ठाकुर जी को श्रृंगार करो तो वह ठाकुर जी को जो श्रिंगार करो तो बाकी पीछे को भाव का भयो हमारा तो भाव जे भयो कि लाओ यहाँ से गोवाली जुल्ली लाओ जाए लेना तो वो ले बड़ा अच्छा लोग रहे फोटो खींच ली नहीं और अब तो कहा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सबके लोगों ने बात तेरे ठाकुर बड़े जोर के दी करे मन ही मन खुश है मेरे अंदर बड़ी भक्ति भरी वही है अरे राम राम राम ये तेरह भाव हो परंतु वृंदावन के अगर ठाकुर को प्राप्ति करनी है तो ठाकुर जी को भाव का होना चाहिए ठाकुर जी ऐसे सुंदर दीखे आ, जैसे राधा रानी को अच्छे लगते हैं कौन सो श्रृंगार हो बोले वो श्रृंगार होना चाहिए जो राधा रानी को अच्छा लगे राधा रानी को कैसा श्रृंगार होना चाहिए जो कन्हैया को अच्छा लगे अब उसके अंदर क्या विविधताएं लेके आए सको उसको प्रत्न गोपी करती है तो श्रृंगार कैसा होगा वरहा नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत वासर कनक कपिशम व्ययंतिम जमालाम रंधान वेणो रधर सुदया पूरे वृंदय वृंदारण्यम सुप्रवणम प्राविषद गीत कीर्ति ही ठाकुर जी का रूप है ये। ठाकुर इस रूप में जाके बृंदावन के अंदर गमन कर रहे हैं वृंदावन के अंदर पहुंच रहे हैं उस रूप का तो तो वो श्रृंगार सीखना पड़े वह गुरु बताते है ऐसे हो लाला को श्रृंगार क्यों जाए प्रिया जी को लुभानो है बाको काम क्या है प्रिया जी मोहित हो जाए कोई देखे या ना देखे प्रिया जी देख ले और प्रिया जी बोले बा आज लाल जी तुम बड़े जच रहे हो बड़े फव आए हो और प्रिया जी को श्रृंगार देख के ठाकुर जी में ही मोहित होकर गिर जाए बोले अरे राम ऐसी अपूर्व सुंदरता मैंने जीवन में कभी नहीं देखी ये कार्य जो है ये लीला में सहायक होने का कार्य जो है यह गोपियां करती हैं, और उन्हीं भावों को हमारे गुरुजन हमारे गुरुदेव क्या करते हैं जब वह नाना प्रकार की सुबह अपनी नित्य लीला वो नित्य सेवा करते हैं और उन्हीं की कृपा से हाँ गुरु की क्यों आवश्यकता है बोले इन भावों को सीखकर कर ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने में जब ठाकुर जी को लाड़ लड़ाया जाता है इन भावों को धारण करके हा गोपी भाव से भूषित होकर तब हमारे प्रिया लाल जी की कृपा हम सब के ऊपर प्राप्त तो होती है तो भगवान बड़ा जरूरी है कि हम गोपी भाव भूषित जो हमारे श्री गुरुवर हैं उन्हीं गोपी भाव के उस भूषण को अपने जीवन के अंदर सर्वप्रथम उसे हृदयपांग करें उसे धारण करें और धारण करने के बाद गुरुवर के द्वारा जिस प्रकार सेवा करी जाती है और नाना प्रकार से श्रृंगार किया जाता है मंदिर आदि का मार्जन किया जाता है हा? उस प्रकार से हम गुरुदेव आज्ञा प्राप्त करके उन सेवाओं को करें उन मंदिर का मार्जन करें सेवा करें श्रृंगार करें और बारंबार कृतार्थ होते हुए अपने गुरु के चरणों में उन चरण कमलों में यह वंदन करें कि वंदो वंदे गुरो श्री चरणार बिंदु पर यह होगा तब जब अच्छी तरीके से आप गोपी के भाव को समझ लोगे मैं बोलू संसार जो है वह कैसा है संसार कैसा है बोले कमल के पत्ते पर पानी की बूंद कमल के पत्ते पर पानी की बूंद मल ही आप में से कितने लोगों ने देखी ये उपमा है इस संसारी जीवन की कि मनुष्य का जीवन कैसा है बोले स्थिर नहीं रहती है वो जो पानी वो है ना कमल का पत्ता उसके ऊपर पानी की बूंद डाल दी जाए तो वो स्थिर नहीं रह सकती है वो इधर उधर भागती है पत्ते को गीला नहीं करती है वो इधर ही उधर भागती रहती है बूंद, मोती मालूम है कि कोई मोती सा है इधर उधर, उधर भागती है तो वह जो इधर उधर, उधर भाग रही है ना तो भागते हुए उसका जीवन स्थिर नहीं है जीवन में बहुत कुछ चल रहा है तो मैं बस इतना कह दू आपसे कि आपका जीवन कैसा है स्थिर नहीं है ये मनुष्य का जीवन स्थिर नहीं है कब है कब नहीं मालूम ही नहीं है परंतु तो ये बात विश्वास योग्य नहीं होगी जब तक बारंबार इसी चीज को आप अपने जीवन के अंदर सोचना आरंभ नहीं करोगे यह जीवन कैसा है बड़ा अस्थिर है यह जीवन कैसा है बड़ा अस्थिर है ये कभी रहता है कभी नहीं रहता है हमारे अपने लोग कभी आते हैं चले जाते हैं जन्म लेते हैं मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं मेरे संग भी यही होगा मैं अभी तो जीवित हूँ अगले क्षण किस क्षण में कालब्याल मुखा ग्रास है हाँ मैं कब काल के काल रूपी साप के आ, मुख का ग्रास बन जाऊ मुझको भी नहीं मालूम है ये बारम्बार आप ध्यान करना जब शुरू कर दोगे ना तब जाके मालूम चलेगा कि यह जो उपमा बताई है ना कि मेरा जीवन कमल के पत्ते के ऊपर रखी हुई पानी की बूंद के जैसा है तब आप उसको जीवंत तो होकर जी सकते हो ठीक उसी प्रकार गोपी भाव सुनने में बड़ा प्यारा लगता है देव दुर्लभ है बड़े बड़े देवता शंकर लक्ष्मी आदि उनकी प्राप्ति करना चाहते हैं गोपी भाव को धारण करने के लिए गोपी का रूप बनाकर मंत्र लेकर भी श्रृंगार करके भी वो बैठे हुए हैं उन्हें मालूम है वह किस रूप में बैठे हैं वह जानते हैं कि वह अभी भी वृंदावन के बाहर हैं। उसके बाद भी वह वृंदावन के अंदर प्रवेश नहीं पा पा रहे हैं तो उस गोपी भाव को अगर धारण करना है तो गोपी भाव परिपूर्ण परिपूर्ण अवस्था में तभी आएगा जब रास रासपंचाध्याय हमारे जीवन के अंदर आ जाएगी बारंबार रास पंचाध्याय का भाव धारण करते हुए गोपियों के व्य को आप सीखिए और श्री गुरुदेव के द्वारा जिस भाव के द्वारा श्री राधा कृष्ण की उपासना होती है उसको समझ लीजिए जान लीजिए और अपने जीवन में उतार लीजिए तो जिससे श्री गुरुदेव की कृपा से आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा जय जय श्री राधे शाम